जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराष सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्म ममृत जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणे आ प्रवर्तितो हम बराकूपोपी तस् हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव पात्रा पात्र विचारण न कुर्ते नव परम वीक्षते देश दे विचारणों ना काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणम न ध्यानादुर्लभम दत्ते नोगति सगवान्ति श्रुवसु कुलम्क्षणु मंजन मुरसी महेन्द्र मणिदा वृंदावन तरुणीना मंडनमखि हरिर्जयती नारायण नमस्कृत नरम चरम दी सरस्वती व्या तयमदी वाछाकुभ्य कृपा सन्दुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णविभ्यो नमो नम वृंदवन सखी भुवो विज्नोति कीर्तिम यदेविकी सत्पदा लक्ष्मी गोविंद वेणुमन मयूर समस्त प्रेक्षादृसा वप रिहारीलाल की जय नारायण मंगल श्री वृंदावन महिमामृत श्रीमद्दृंदावन पूर्विष्ठा स्थापित करते हुए पूर्ण प्रसंग में श्री श्री तुंग स्वरूप उनके ही अवतार श्री ये निरूपण कर आए थे भले ही वृंदावन में भौतिक दृष्टि से ऊपरी दृष्टि से कितने भी कष्ट हों फिर भी वृंदावन निवास उनका आग्रह रखना चाहिए यदि यहाँ अपमान मिले तो भी उसको सम्मान समझ करके और सम्मान को भी अपमान समझ करके निवास करना चाहिए क्योंकि ये शिव वृंदावन अपूर्व प्रेम पत्तन है प्रेम के नगर है और यहाँ की जो रीति है वो ही कुछ अद्भुत है इस प्रेम में प्यारे के सुख का विचार सर्वोत्तम लक्ष्य है धर्मशास्त्र की जो मर्यादा हैं वे उतनी लक्ष्य नहीं है प्रिय की सेवा प्रिय के सुख का तत्सुखी भाव का विचार वो शिवृंदावन का मुख्य केंद्रीय निदेशक भाव है और उस तत्सुख सुखी भाव को ध्यान में रखकर के यदि उस तत्सुखी भाव में सेवा भाव में कहीं बाधा पड़ती है तो ऐसी स्थिति में जो शास्त्र धर्म है वह भी अधर्म बन जाएगा और यदि कहीं शास्त्र की उन मर्यादाओं की जड़ता को त्याग करके तत्सुखी भाव को ही कहीं लक्ष्य में रखा जाएगा तो वो जो धर्म का व्यतिक्रम वह भी कहीं परम परम धर्म बन जाएगा तो प्रेम केंद्रित होकर के यदि तत्सुखी भाव केंद्रित होकर के कोई कार्य किया जा रहा है वही यहां मूल नीति निर्देशक तत्व है और उसके आधार पर ही कहीं जितने भी आचार हैं वे सब निर्धारित होंगे इसी क्रम में श्री वृंदावन की मेहमा का अनुरूपण करते हुए कह रहे हैं कि श्री राधा मुरली मोहन केन कुंज कुण्जे, कुंजेन मंजुल तारा रसिंद दोग्धरी स्वानंद चिन्मय महाद्भुत स्वत्व वृंदाटवी ब्रिंद, मम सखी मम सबीज मघन के हे वृंदावन आप मेरे बीज के सहित संपूर्ण पापों को नष्ट कर दे शिव वास या भक्ति के लिए धाम का वास ये भक्ति के अंगों में प्रमुख अंग है और साधन भक्ति का एक स्वभाव है कि तो वह क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत स्वधर्म सुदुर्दानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा कर्ष बता भक्ति के छह जो गुण है इनमें प्रारंभिक जो दो गुण हैं क्लेश और शुभदा ये शिव वृंदावन के निवास मात्र का जो साधन है उसके द्वारा प्राप्त हो जाएंगे क्लेश उसका तात्पर्य है पाप बीज और अविद्या ये क्लेश के तीन अर्थ हैं पाप बीज और अविद्या पाप तीन प्रकार के हैं एक है संचित दूसरे हैं क्रिमा और तीसरे हैं प्रारंभ जो पाप उनकी भक्ति के द्वारा निवृत्ति हो जाएगी बीज का तात्पर्य है ऐसा पाप जो अभी फल नहीं दे रहा है आगे वह कहीं फल के रूप में सामने प्रकट होगा वह है बीज और अविद का तात्पर्य है अविद्या रूप जो देह को ही आत्मा मानना ये जो अध्यास है जीव का अध्यास वो जीव का अध्यास ही, ही देह रूप में जो अध्यास उस अध्यास का नाम ही है अविद्या अध्यास का तात्पर्य है वस्तु में अवस्तु की प्रतीति भ्रांति उसको अध्यास कहेंगे तो भक्ति के द्वारा अध्यास की भी निवृत्ति होगी अध्यास का मतलब है कि जो कर्म बंधन है वे कर्म बंधन मृत्यु होकर के जो कर्म तत्व है उस कर्म नामक तत्व की भी निवृत्ति हो जाएगी कर्म के विषय में कहा गया कि प्राग अभाव अनादि त्न निष्पाद्य भोग कारण ये बलदेव विद्याभूषण ने कर्म की परिभाषा दी श्रीमद् गीता ईश्वर जीव माया काल और कर्म इन पांच पदार्थों का स्थापन करने वाला दिव्य ग्रंथ है विशेष रूप से श्रीमद् श्रीमद गीता में पांच प्रकार के जो तत्व है पांच तत्व उनका अनुरूपण किया गया ईश्वर तत्व वह सबका नियामक तत्व है उसका ही तटस्थावृत्ति से तटस्था शक्ति से जो एक अंग है वो अंग है जीव इस जीव को विमोहित करने वाली माया है माया के दो रूप हैं माया का एक रूप है प्रधान माया का दूसरा रूप है माया प्रधान के द्वारा जगत परिणाम के रूप में सामने आता है और माया के द्वारा जीव को अध्यास की प्राप्ति होती है माया तो के द्वारा जीव का जो सचित आनंद रूप है वह आवरण शक्ति से कहीं छिपता है और मैं दे हूं या अध्यास या उसमें भ्रम इल्यूजन ये माया की विक्षेप वृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है तो जो माया है उसके दो स्वरूप हैं एक माया का स्वरूप है आवरण और दूसरा विक्षेप आवरण के द्वारा जीव का सचान रूप कहीं ढका और विक्षेप के द्वारा मैं देव हूं यह उसे भ्रम की प्राप्ति हुई तो माया का ये जीव से संबंधित जो रूप है इसको ही जीव माया कहा गया और माया का जो सृष्टि करने वाला स्वरूप है वो सृष्टि करने वाला स्वरूप प्रधान कहा तो प्रधान और माया में वैष्णवों ने कुछ अंतर किया त्रिगुण के ही दो स्वरूप हैं माया माया का मतलब है त्रिगुणात्मक त्रिगुण के ही दो स्वरूप हैं जगत की सृष्टि में त्रिगुण जगत का परिणाम करते हैं जगत को उत्पन्न करते हैं सत्व स्तंभ इनके द्वारा सत्व की प्रधानता से स्थिति रजोगुण की प्रधानता से सृष्टि और तमोगुण की प्रधानता से जो माया है वह प्रलय करती हुई विराजमान होती है तो माया का दो स्वरूप हो गया एक प्रधान एक माया माया के ही दो स्वरूप हो गया एक प्रधान एक हो गया माया प्रधान के द्वारा जगत की सृष्टि होगी इसको हम कहते हैं गुण माया जो जीव से संबंधित जो माया है उसको हम कहते हैं जीव माया तो गुण माया और जीव माया गुण माया का नाम ही प्रधान है उस प्रधान के द्वारा जगत की सृष्टि हो रही है जीव माया के द्वारा जीव का जो सचित आनंद रूप था उसको जीव माया ने आवृत किया और मैं दे हूं यह अध्यास उत्पन्न किया तो इस प्रकार माया स्वाभाविक रूप में ही जीव को ढांकती हुई विराजमान हो रही है द्वारा समेकित करें संकलित करें तो भगवान उनकी तीन शक्तियां हैं एक शक्ति है स्वरूप शक्ति उस स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान नाम धाम रूप लीला पड़कर इनके साथ में अपनी शिव धाम में श्रीमद गोलोक में नित्य विहार कर रहे वो होगी स्वरूप शक्ति दूसरी शक्ति है माया शक्ति माया शक्ति वह दो प्रकार की है एक का नाम है प्रधान दूसरे का नाम है माया प्रधान के द्वारा जगत परिणाम को माया प्रकट करती है और वह संपूर्ण जगत उसकी रचना करती है जबकि जीव माया के द्वारा जब जीव के संपर्क में आती है तो जैसे चूना यदि हल्दी के संपर्क में आता है तो हल्दी के संपर्क में आते ही हल्दी को जैसे वह लाल बना देता है हल्दी का रंग लाल हो जाएगा ऐसे ही माया जैसे ही जीव के संपर्क में आती है वह जीव के सच्चिदानंद रूप का तो आवरण करती है और मैं देव हूं यह भ्रम उसमें उत्पन्न कर देती है तो यही माया की दो शक्ति हैं एक आवरण और एक विक्षेप आवरण के द्वारा सस्व रूप का आवरण और विक्षेप के द्वारा देहाध्यास इसकी वह प्राप्ति करा देती है तीसरी शक्ति है जीव ईश्वर और माया इन दोनों के बीच में जो एक शक्ति विराजमान है तीसरी शक्ति उसका नाम है जीव शक्ति या तटस्था शक्ति वो तटस्था शक्ति जीव दो प्रकार के हैं एक नित्यबद्ध और दूसरे नित्यमुक्त जो नित्य मुक्त जीव हैं उनने कभी भी माया का दर्शन नहीं किया और वे श्री गरुण विश्वक सेन चंड प्रचंड कुमुदेक्षण आदि जो भगवत पार्षद हैं, वे नित्य मुक्त होकर के विराजमान और उन्होंने वे स्वरूपता इतने प्रभावशाली हैं कि माया ने उनको कभी भी आवृत नहीं किया और वे सदा ही भगवान उन्मुख होकर के विराजमान रहे परंतु हमसरी के जो जीव हैं, वे दूसरी कोटि के हैं जो कि नित्य माया बद्ध हैं वे अपूर्ण हैं और उन अपूर्ण जीवों को अकृतज्ञ अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने हमको माया देवी की गोद में समर्पित किया जो कृतार्थ जीव थे वे तो नित्य पार्षद होकर के विराजमान हुए गण विश्वक्षेन के रूप में और हम सभी के जो जीव हैं वे जीव अकृतार्थ थे और उन अकृतार्थ जीवों को श्री प्रभु ने कृतार्थ बनाने के लिए उनको माया देवी को समर्पित किया परंतु माया देवी का यह प्रभाव है कि वो जीव के संपर्क में जैसे ही आएगी वैसे ही वो अपनी दो शक्तियों को कहीं प्रकाशित करने लगेगी आवरण और विक्षेप। आवरण के द्वारा जीव का जो यत्चित सचित आनंद स्वरूप था जिसको सृष्टि के पहले उस जीव ने पूरी तरह से अनुभव भी नहीं किया उसका यथा yeah. यथाकथनचित अनुभव ही उसे प्राप्त था उसको जीव को अपने सच्चदानंद रूप का भी पूर्ण अनुभव सृष्टि में आने के पहले नहीं था जब तक गोविंद चरणों को प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसको अपने पूर्ण स्वाप अनुभव जो है उसका भी अनुभव नहीं था यथाकथनचित अनुभव ही था जैसे शिषुप्ति की स्थिति में आत्मा के सचित आनंद रूप का यथाकथनचित अनुभव ही हमको प्राप्त है जब तमोगुण की स्थिति बढ़ी उस समय जागृत और स्वप्न इन दोनों स्थितियों से जीव कहीं तमोगुण में चला गया सत्गुण की जब तक स्थिति रही प्रधानता की तब तक वह जागृत अवस्था में रहा और जागृत अवस्था में स्थूल शरीर विषयों को भोगने का ग्राहक रहा स्थूल शरीर के द्वारा हमने विषयों को भोगा जब स्वप्न की स्थिति आई उस समय रजोगुण की प्रवृत्ति हो गई और रजोगुण की प्रधानता होने पर मन उस समय विषयों का ग्राहक रहा जागृत अवस्था में स्थूल शरीर ग्राह है, स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर तो तमोगुण में अवस्थित हो गया और स्थूल शरीर की जितनी भी इंद्रियां थी वे इंद्रिया कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रिया वे प्राणापन्न होकर के तमोगुण में अवस्थित हो गईं, उनका लय प्राणों में हो गया तो शरीर तो चल रहा है श्वास चल रही है शब्द स्पर्श रूपंध इनको ग्रहण स्वप्न की स्थिति में नहीं कर पा रही है उस समय स्थूल शरीर ग्राहक होकर के मन उन विषयों का ग्राहक हुआ स्वप्न की स्थिति और ज्यादा आया तो तम गुण और ज्यादा आने पर स्थूल शरीर भी सो गया सूक्ष्म शरीर भी सो गया और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त और अहंकार अहमित चक्र सुखते हैं अहंकार भी सो गया और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों के दोनों कहीं प्राणापन्न होकर के प्राण में तादात्म्य प्राप्त करके शिषुप्ति की स्थिति में सो रहे हैं प्राण विराजमान है प्राणी छूटा है प्राण चल रहा है प्राण में प्रा प्राणापन्न होकर के शिशुप्ति की स्थिति में वे सब विराजमान हो गए हैं उस समय अहंकार भी कहीं सो गया था तो अहंकार सोने पर जब व्यक्ति तमोगुण की निवृत्ति हुई तो तमोगुण की निवृत्ति होने पर उसे एक अनुभव हुआ यथाकथनचित अनुभव मैं यथाकथन कथनचित की बात को कर रहा था कि आ, सृष्टि के में आने के पूर्व जीव को सुशुप्ति की तरह से अपने स्वरूप का भी पूर्ण ज्ञान नहीं था यथा कथन अनुभव कि तमोगुण की नृत्य होने पर जब व्यक्ति पहली बार जागा तो उसको अनुभव होता है सुखमहम महम नकिंचित न मैं सुख में था मुझे कोई दूसरी वस्तु का बोध नहीं है तो अपने सुख का यथा यथाकथित अनुभव उसे हुआ सुखम अहम ये अहम जो है ये आहम दो प्रकार का है उस समय कार्य कोटि का जो अहम था वह तो सुषुप्ति में सो गया था अहम च प्रसुप्ते अहंकार भी सो गया था कार्य कोटि का परंतु तो स्वरूप कोटि का जो अहंकार था वह कहीं विराजमान रहा क्योंकि आत्मा का स्वरूप भी सच्चित आनंद है तो चित रूप जो स्वरूप है वो उस चित के एक अंश के रूप में क्योंकि चित उसका स्वरूप है तो चित के एक अंश के रूप में जो स्वरूप कोटि का जो अहंकार है वो स्वरूप कोटि का अहंकार यथा कथनचित अनुभव कर रहा है कि मेरा अपना स्वरूप सुखात्मक था एक क्षण के लिए वो अनुभव हो रहा है इसके बाद में जैसे ही माया का प्रभाव आ जाएगा और कार्य कोटि का अहकार आ जाएगा वैसे ही फिर से वह विषय में आसक्त हो जाएगा तो आत्मा सुखरूप है इसका भी किंचित अनुभव उसको हो रहा है आत्मा की सुखरूपता का भी किंचित अनुभव उसको हो रहा है तो वो अंग अपना भी साक्षी है सुख का भी साक्षी है वह अज्ञान का भी साक्षी है कि मुझे किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान नहीं था और मैं सुशुक्ति में सो रहा था इस सुशुप्ति का जो स्वरूप है उस सुशुप्ति के स्वरूप को भी वह कहीं प्राप्त किए हुए है पधा ने बाबा आइए जय जय जय बहुत अनुग्रह अरे जय जय जय जय जय जय बा तो वो अपने आनंद का भी अनुभव करता है हाँ वो अपने अनुभव अपने आनंद रूप का भी यथकिचित अनुभव कर रहा है सुश्रुति में और साथ के साथ में मुझे कुछ पता नहीं है इस अज्ञान का भी वो साक्षी होकर के विराजमान है तो स्वरूप का भी साक्षी है और सुशुप्ति की स्थिति में जो स्वरूप कोटि का वह अपने अज्ञान का भी किंचित साक्षी होकर के विराजमान है जब सत्वगुण आने लगा तो सत्गुण के आने के पर आने पर शत्रुन का प्रभाव होने पर फिर वह जो अपने अन्य दैनिक कार्य हैं उन कार्यों की फिर जाता है कि मुझे जाना जाना है जाना है आज उससे मीटिंग है आज इससे मीटिंग है इन सब मीटिंगों को फिर वो करता है और दूसरे जो अः शरीर के जो देह है के जो धर्म है उनका वो साक्षी होकर के विराजमान हो जाता है तो जीव की थ स्थिति थी उसे पूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी उसे अपने स्वरूप का भी यथा कथनचित अनुभव में सुष्टि के पूर्व विद्यमान था इसको हम सु की दशा से कहीं अनुमान कर सकते हैं कि जैसे सुषुप्ति की स्थिति में हमें अपने पूर्ण आनंद का पूर्ण अनुभव नहीं है यथा कथनचित अनुभव ही है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व भी जीव पूरी तरह से अपना अनुभव प्राप्त अपने स्वरूप का भी उसे पूरा अनुभव नहीं था यथा कथन से जीव को से करने के लिए और अपने का पूर्ण बोध प्राप्त करने के लिए और जिसका वो अंश है उसके माधुरे का भी आस्वादन प्राप्त करने के लिए ठाकुर ने जीव के ऊपर बड़ी कृपा की वे सहज कृपालु हैं और सहज कृपालु के कारण उन्होंने बड़ी कृपा की और कृपा करके हमको माया देवी की गोद में सौंपा माया देवी के को प्राप्त करके माया देवी के सहज प्रभाव के कारण स्वभाव के कारण हम अपने सच्चनानंद स्वरूप को कहीं आवृत करके विराजमान हुए और मैं देव हूं इस भ्रम को माया देवी ने हमारे हृदय में स्थापित कर दिया हमें स्थापित कर दिया ठाकुर का एक स्वभाव है कि जिसकी जो मूल संपत्ति है उस मूल संपत्ति के साथ में उसका जो मूल स्वरूप है मूल जो है, मूल जो हैं उस के साथ में ठाकुर कभी भी छेड़खानी नहीं करते माया का स्वभाव यदि आवरण और विक्षेप का है तो भगवान ये नहीं कहेंगे ये माया तू आवरण मत किया कर जीव का तू विक्षेप मत कर। ऐसा भी भगवान नहीं कहेंगे जीव से भी ये नहीं कहेंगे कि जीव यदि अणु है तो तू हो जा माया तुझे विमोहित नहीं करेगी ऐसा भी नहीं करेंगे जिसका जो ओरिजिनल जिसकी जो प्रॉपर्टी है ओरिजिनल जिसकी जो एसेट्स हैं उनके साथ भगवान कभी छेड़खानी नहीं करते हैं परंतु कृपालु हैं कृतार्थ करने के लिए जीव को ही माया देवी को सौंपा है इसलिए भगवान कृपा करके श्री शास्त्र और गुरुजन वैष्णवगण उन वैष्णवगणों को जीव का कल्याण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर भेज देते हैं तो श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र और गुरुजन उनकी कृपा से अपनी कृपा शक्ति कृपा मूर्ति जो गुरुजन हैं उन कृपा मूर्तियों को भेज करके उस जीव का कल्याण करा देते हैं जीव जब शास्त्र गुरु इनका अनुगत्य ग्रहण करते हुए जब विराजमान होता है तो फिर साधन भक्ति में जब प्रवृत्त होता है तो साधन भक्ति का एक प्रभाव होता है कि साधन भक्ति क्लेश शुभदा उसमें दो गुण प्रकट हो जाते हैं क्लेशों को समाप्त करना और शुभ ये दोनों साधन भक्ति के दो गुण प्रकट हो जाते हैं जब साधन भक्ति के दोनों गुण प्रकट होते हैं तो क्लेश का तात्पर्य है पाप की निवृत्ति क्लेश का तात्पर्य है बीज की निवृत्ति और क्लेश का तात्पर्य है अज्ञान की निवृत्ति ये तीन वस्तुएं प्राप्त उसको प्राप्त होती है पाप का तात्पर्य है कि कर्म मुख्य रूप से पाप कर्म, उन पाप कर्म रूपी क्लेशों के निवृत्ति हो जाती है वो पाप कर्म भी अनादि है पाप पुण्य ये जो जो कर्म तत्व है वो कर्म तत्व भी अनादि है अनादि प्राग अभाव अनादि पुंप्रयत्न निष्पाद्य भूख का कारण इसका नाम है कर्म तो इनमें जो पाप कर्म है यदि कोई भक्ति करेगा तो भक्ति करने पर पाप कर्मों की नृत्य भक्ति के द्वारा हो जाएगी अब ये जो पाप हैं उन पाप या कर्म इनके तीन स्वरूप हैं। पाप कर्मों के तीन स्वरूप हैं। एक स्वरूप है कुठ या बीज कुठ बीज नहीं कुठ दूसरा जो स्वरूप है वो है बीज और तीसरा स्वरूप जो है वो है प्रार्थ को हम तीन शब्दों में निरूपित कर सकते हैं संचित क्रियामा और प्रार्थ जो कूट है वो है संचित जो क्रियामा कर्म है उनको हम कहेंगे बीज और जो प्रारब्ध हैं उनका मतलब है जो शरीर जो हमको शरीर प्रदान करते हुए विराजमान है जीवन को स्थापित किए हुए हैं जब तक प्राब्द कर्म रहेंगे तब तक शरीर रहेगा एक प्रार्ध की निवृत्ति होते ही यह शरीर गिर जाएगा भक्त महारानी जीव के तीनों कर्मों को निवृत्त कर देती हैं: संचित क्रियमाण और प्रारब्ध संचित कर्म है जैसे तर्कस में रखा हुआ तीर। क्रियमाण कर्म है जैसे धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ तीर्थ अपराध कर्म है धनुष से छूटा हुआ तीर तो भक्ति के प्रभाव से जो कर्म जीव को मोहित करने के लिए तैयार थे मौका देख रहे थे कि हम जीव को तुरंत ही मोके रोके यदि भक्ति की तो पाप कर्मों से भक्ति अपने आप जीव को निवृत्त करेंगी और जो नाम का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं भक्त महारानी स्वाभाविक रूप में उन्हें पाप कर्मों से बचा लेती हैं और उनको पाप कर्म नहीं करने देती हैं परंतु जो धनुष के ऊपर चढ़ गया है तीर उसको भी हटाया जा सकता है तो कूट भी हट जाएंगे कूट के बाद में बीज भी हट जाएंगे परंतु जो तीर छूट गया है वो तीर समाप्त नहीं होगा वो तो लक्ष्य का भेद करेगा ही तो जो प्रार्थ के द्वारा जो शरीर मिल गया है हाथी घोड़ा वृक्ष कीट पतंग जो भी शरीर मिले हैं प्रार्थ के द्वारा जो शरीर मिले हैं भक्त महारानी उन प्रार्थों को भी समाप्त करेंगी परंतु प्रार्थों को समाप्त करके प्रार्ध का आभास जरूर रखेंगे क्योंकि पूर्ण तरह से प्रारंभ को समाप्त कर दिया तो फिर साधन शरीर गिर जाएगा तुरंत और तुरंत शरीर गिर जाएगा तो जीव आगे सुधार करने की स्थिति में नहीं आएगा इसलिए प्रारंभ तो नाश हो गए संचित क्रियामाण प्रार्ध बीज और प्रारंभ ये तीनों कर्म तो समाप्त हो गए परंतु प्रार्ध का आभास बना रहता है प्राद्ध का बने रहने पर शरीर बना रहेगा जैसे नाम ग्रहण करने पर श्री अजामिल उनके संचित तो समाप्त हो गए परंतु तो अजामिल्धाभास बना रहा यदि पूरी तरह से प्राब्द समाप्त हो जाते तो शरीर गिर जाना चाहिए था फिर आगे संबंध ज्ञानपूर्वक जो हरिनाम का इसलिए उनको भजन की सुविधा देने के लिए प्रारब्ध का आभास बना रहा और फिर वे हर नाम जब ले रहे हैं संबंध ज्ञानपूर्वक नाम ले रहे हैं कि अब ये नारायण नाम मेरे बेटे का नहीं है अब मैं जो नारायण नाम ले रहा हूं वो उनका है जिनने मेरी कालपाश को काटा उन धर्म राजो के यम धर्मराज के दूत उनको भी दूर हटा देने वाले जो हैं उनका उन श्री नारायण का ये नाम है तो संबंध ज्ञानपूर्वक जब वो नाम ले रहा है तो उस नाम के द्वारा उसे प्रेम की प्राप्ति होगी तो नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति नामाभास के द्वारा संसार की निवृत्ति ये दो तो नामाभास के द्वारा हो जाएगी परन्तु तो सेवा सुख जो मिलेगा वह संबंध ज्ञानपूर्वक नाम ग्रहण करने पर मिलेगा तो संबंध ज्ञानपूर्वक नाम ग्रहण करने के लिए श्री अजामिल को छोड़ा वहां पर तो भक्ति के द्वारा क्लेशग्नि होकर के जो मूल पाप थे जो जीव को मोहित करने के लिए थे तो तो जो कर्म पाप थे उन संचित पापों को भी रोका प्रक्रियामा पाप जो है उनको भी रोका और प्रारब्ध जो आरब्ध पाप थे उनको भी रोका परंतु आरब्ध पापों में जो प्रार्धाभास है उस प्रार्धाभास को कहीं बनाए रखा जिस प्रार्धाभास से शरीर टिका रहा और शरीर टिके होने पर आगे वह भजन कर सकने में समर्थ हुआ उसको भजन करने की सुविधा प्राप्त हुई तो यहां पर ये निरूपण कर रहे हैं कि श्री हरिनाम श्री हरिनाम, श्री वृंदावन का वास वाण कर्मों की भी निवृत्ति करता है और ये कह रहे हैं कि श्री राधा मुरली धारो मुरली मोहन, श्री राधे का मुरली मोहन के कुंज मंजिल तरा रस सिंधु कर्मों के फल को नृत्य करा करके प्रार्दा भाष मात्र के द्वारा भगवत भजन करने की सुविधा प्रदान करते हुए श्री वृंदावन विराजमान हैं और उन शरीर की स्थिति होने पर पाप की निवृत्ति तो पहले ही हो गई परंतु शरीर की स्थिति होने पर श्री राधिका मुरलीधर की वृंदावन जो साधन है उन साधन को करने में वह साधक कहीं सुविधा प्राप्त रहा उसको वृंदावन वास करने का की सुविधा मिलती रही उस समय श्री वृंदावन राधिका मुरली मोहन केन कुंज कुंजेनो श्री राधिका और मुरली मोहन इनकी जो केन कुंज हैं उन केन कुंज उनके कुंजों से युक्त श्री वृंदावन विराजमान है तो वृंदावन जिसमें श्री राधे का और मुल्ली मोहन इनकी सुंदर केली कुंजों का समूह विराजमान है मंजुल तारा ये वृंदावन की केली कुंज अत्यंत अत्यंत मंजुल तारा है और रस सिंध गोप दोग्धनी ये रस के समुद्र को कहीं दोग्धरी माने प्रदान करने वाली है उनकी उत्पत्ति स्थल होकर के की कुंज समुद्र को प्रकट करने वाली हैं स्वानंद चिन्मय महाद्भुत स्वत्व श्री वृंदावन जहां पर सुंदर कुंज हैं जो कि के समुद्र को उत्पन्न करने वाली हैं रस के समुद्र की गाय के रूप में विराजमान दोग माने गाय जो दूध देती है ऐसे रसके सिंधु को उत्पन्न करने वाली माने उत्पत्ति स्थान होकर के शिव वृंदावन विराजमान है स्वानंद चिन्हय महाद्भुत शिव वृंदावन आनंद चिन्मय महाभुत चिन्मय आनंद से युक्त होकर के विराजमान है एक आनंद होता है सत्वगुण से प्राप्त होने वाला आनंद दूसरा आनंद है सत्वगुण से भी परे जो विशुद्ध सत्वात्मक श्री प्रियालाल का स्वरूप है वैकुंठ का जो विशुद्ध सत्व है उस विशुद्ध सत्व के आनंद से युक्त होने के कारण ये श्री वृंदावन स्वानंद चिन्हयत महा, चिन्हय कहकर के सात्विक आनंद नहीं बल्कि चिन्मय जो आनंद है उस ट्रांसिडेंटल जो चिन्मय आनंद है उस चिन्मय आनंद से महाद्भुत होकर के वे श्री वृंदावन विराजमान है शिव वृंदावन महादुत सत्व वृंद ब्रिंद, वृंदात्वी जो विशुद्ध सत्वात्मक सा जो वस्तु है अर्थात सचित आनंदात्मक जो वस्तु है उस स्वत्व वृंद मान्य सत्व विशुद्ध सत्वात्मक सचित आनंदात्मक जो नित्य वृंदावन है उस नित्य वृंदावन वे मेरे पास में विराजमान हैं मैं उनका आराधन कर रहा हूं वे श्री वृंदावन मम सभी जो सबीज मघमस्तु वे श्री वृंदावन का जब मैं निवास कर रहा हूं तो निवास करने पर कर्म का प्रभाव तो रुक गया जो कर्म पहले प्राप्त तो हो गए ऐसे संचित क्रियमाण दोनों कर्म नष्ट हुए तो नए कर्म का प्रभाव तो आना समाप्त हो गया पहला काम हुआ कि कर्म का प्रभाव समाप्त हुआ फिर दूसरा काम हुआ कि संचित जो कर्म थे तीर में रखे हुए जो कर्म थे वे भी दूर हुए फिर धनुष के चढ़े हुए जो कर्म थे क्रियमान वे बीज भी दूर हुए कूट भी दूर हुए <laughs> बीज भी दूर हुए और कूट बीज दोनों को दूर होकर के प्रारंभ भी दूर हो गए परंतु तो प्रारंभास मात्र बना रहा उस सभीज मघम हिंसु बीज युक्त जो पाप थे उनकी नवृत्ति हुई तो श्री वृंदावन निवास करने पर मेरे चार प्रकार के कर्मों की निवृत्ति हुई जो कर्म मुझे बांधने वाले थे से जीव को से करने के लिए जब माया देवी की गोद में मुझे सौंपा गया उस समय जो कर्म माया के आवरण और विक्षेप के द्वारा मुझे बाजने वाले थे वो माया का प्रभाव और माया का अंश रूप जो करम एक तो रुके तो नई जो श्रोत था वो श्रोत तो रुक गया कर्मों का पर जो प्राप्त था वो कर्म भी तीनों प्रकार के कर्म निर्वृत्त हो गए तो नई जो कर्म का प्रभाव था वो तो समाप्त हो गया पहले ही प्रभाव संचित क्रियामाण ये तीनों प्रकार के कर्म उनकी भी समाप्त हो गई तो सबीज मघम मे कूट कर्म भी समाप्त हुए बीज का मतलब है जो क्रियामाण कर्म है वो क्रियमाण कर्म भी समाप्त हुए और प्रारंभ जो कर्म है वो प्रार्ध कर्म भी समाप्त हुए प्राब्ध कर्म समाप्त हो करके प्राब्द का आभास मात्र बना रहा जिससे शरीर बना रहा और शरीर बने रहने पर फिर मैं श्री वृंदावन का नाम जब पूर्वक वैष्णव सेवा पूर्वक वृंदावन धाम सेवा पूर्वक निवास करते हुए विराजमान हूँ ऐसे सभी सभीम निहंतु वे श्री वृंदावन मेरे बीच सहित तो जितने भी मेरे पाप हैं पाप संचित बहुत, बहुत बहुत बहुत अच्छी बात अच्छा ये नष्ट हो अनुभव करने का बंधन यही है कि जो वासना है कर्म की वो वासना भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और प्रायः जो धाम का और नाम का सेवन करते हुए विराजमान है नाम का धाम का जो सेवन करते हुए विराजमान है उनकी स्वाभाविक भक्ति के प्रभाव से पाप में प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है ये तो मैंने हृदय से अनुरोध किया जा सकता है पाप में उनकी जो प्रवृत्ति है और पाप के वो क्षण सामने उपस्थित होने पर भी श्री नाम उनको पाप से बचा लेता है ये ये कहीं अनुभव किया जा सकता जीवन में अनेक अनेक ऐसे बिंदु आते हैं पॉइंट आते हैं कि जहां हम पाप में प्रवृत्त होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं परंतु नाम बचा लेता है यदि नाम और धाम की का प्रभाव नहीं हो तो व्यक्ति को फिसलने में देर नहीं लगे ऐसे अवसर अनुपर्त ये आप संतगण इसका सही अनुभव करते हैं कि जीवन में अनेक ऐसे क्षण आते हैं परंतु क्षण आने पर श्री हरि नाम ही कहीं हमको बचा लेता है कि नहीं ये ये गलत है ऐसा मैं नहीं करूंगा और कसकर के हम मना कर देते आदमी को मना करना भी आना चाहिए मना करना भी आना चाहिए एक बहुत बड़ी आवश्यक है हम कहीं विनम्रता में जी हाँ जी हाँ करते रहें हा हा करते रहे परंतु कभी कभी ना करना भी आना चाहिए और ये ना करना आएगा तब जबकि नाम किया हो नाम का आश्रय किया हो तो ये कैसे अनुभव होगा ये अनुभव ये है कि जीवन में जरूर कोई न, कोई ऐसी घटना आई होगी ऐसा बिंदु आया होगा जहां पर हम पाप करने में बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए होंगे पंथ तो वहां से बच करके आए होंगे तो यदि श्री वृंदावन की कृपा है तो वृंदावन की कृपा होने पर नाम की कृपा है तो उन क्षणों में भी हम कहीं बच गए जी तो आनंद हाँ सब समय उपलब्ध हाँ चिन्मय आनंद मने कहीं कही, कही, यहाँ पर विराजमान है स्वानंद चिन्मय महाद्भुत श्री वृंदावन का जो स्वरूप है वो स्वानंद चिन्हय महाभुत है और वो चिन्हय महाभुत जो आनंद है वो इस जीव को भी बचा लेगा वृंदावन का आश्रय ग्रहण किया हुआ है और वृंदावन को केवल भूभाग मात्र नहीं माना है वृंदावन को यदि हमने चिन्मय स्वरूप माना है तो वृंदावन में निवास करते हुए अवश्य ही जो संतगण है उनके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे क्षण आते होंगे परंतु श्री वृंदावन की चिन्मयता का जो विचार है वो उनको उन पापों से कहीं बचा लेता दूसरा आदमी प्रवाह में भेज जाएगा धाम तो में रहते हैं ऐसा लगता है हाँ बसबो बसबो बहुत आनंद बस बो, बस बो, बस बो, बो का तो धाम के का आनंद का बिल्कुल बिल्कुल एक आपने बिल्कुल एकदम सही सही बात कही वृंदावन रहते हुए भी कहीं हम चिन्मय स्थान पर हैं ये अनुभूति रहती है और वो अनुभूति कभी हमको व्यवहार क्योंकि व्यवहार में चिन्हय और प्राकृत ये दोनों मिले हुए हैं और प्राकृत कभी कोई फिसलन आती है तो से हम कहीं बच जाते हैं। तो एक और ट्रांसीडेंटल जो एटीट्यूड है वो भी कहीं हमारे हृदय में आता रहता है उसका भी अनुभव करते हैं और जो स्लिपरी जो वे आता है उससे भी कहीं हम बच जाते हैं फिसलने की जहां स्थिति आती है उससे भी हरिनाम कहीं ना कहीं बचाई लेते तो वे अद्भुत होकर के भी विराजमान के साथ हाँ हाँ संबंध ज्ञान तो प्रभु के सेवा के ये अपना भाव के साथ ये अपने भाव के साथ में ये ने ये नहीं ही सुविधा देने के लिए प्रार्थ ठाकुर ने दिया हुआ है प्राप्ति की पूर्ण निवृत्ति नहीं की मैंने अजामिल पहले नाम ले रहे थे बेटे का नारायण नारायण अब उनको ये पता लगा कि ये नारायण नाम तत्वता बेटे का नहीं है ये नारायण नाम उनका है जो मूतों से मुझे बचा करके ले गए उन विष्णुदूतों का है उन विष्णुदूतों के स्वामी का है ये नारायण का उन नारायण के स्वामी का नारायण स्वामी का ये नाम है ऐसा विचार करके जब वे विराजमान हुए तो अब जो नाम ले रहे हैं वो संबंध ज्ञानपूर्वक ले रहे हैं सेवसेवक भावपूर्वक वे नाम ले रहे हैं पहले जो नाम ले रहे थे वो तो बेटे का नाम था माया का नाम था ठाकुर के साथ में उनका कोई संबंध नहीं था तो, साधक का जब भक्ति में प्रवेश करने के बाद में साधक का जो साधन होता है वह साधन कहीं भगवत कृपा के कारण होता है और प्रार्थ की पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई प्रार्थ का आभास कहीं बना रहा जिससे उसकी शरीर की स्थिति बनी रही और शरीर की स्थिति बने रहने पर आगे वो साधन कर सका नहीं तो प्रारब्ध के साथ में शरीर तुरंत गिर जाना चाहिए मृत्यु हो जानी चाहिए पूरी प्रार्ध का नाश हो जाएगा तो शरीर तो बना हुआ है प्रार्भ के कारण और प्रार्भ का नाश हो जाएगा तो शरीर तुरंत गिर जाना चाहिए पंथ शरीर नहीं गिरा शरीर बना रहा और उसका एक लाभ यह हुआ कि फिर वहां संबंध ज्ञानपूर्वक हमें नाम ले रहा है अब आवेल आप बेटे का नाम नहीं ले रहे हैं अब जब नारायण नारायण का जब कर रहे हैं तो वे श्री नारायण का ध्यान कर रहे हैं उनके साथ में संबंधित तो ठाकुर एक कृपा करते हैं कि नाम के द्वारा वृंदावन दास के द्वारा जो गंदा नाला आ रहा था कर्म का, उस उसकर्म के नाले को तो रोका फिर संचित अपराध इनको भी समाप्त किया संचित क्रियमान को तो पूरी तरह समाप्त कर दिया प्रारब्ध जो है वह अपराध का आभास बनाए रखा से शरीर बना रहा शरीर बने रहने पर फिर साधन करने की सामर्थ्य व्यक्ति को प्राप्त हो गए तो ये एक करते। तो माया को, माया के जीव को देने पर भी की किंचित निवृत्ति पूरी तरह निवृत्ति न होकर किंचित स्थिति प्राब्दी की बनी रहती है और उस प्राब्दी की तो ज्ञान के द्वारा भी ये कहा गया भक्ति के द्वारा भी कि ज्ञान संचित क्रियमाण को तो दूर कर देता है अपराध को बना रहता है अपराध में यह होता है कि दो जो तलवार की चोट है वो सुई की चुभन के साथ में ही दूर हो जाती है यह उसका एक लाभ होता है कि तलवार की चोट ना होकर के वो, वो तलवार की चोट कहीं सूई की चुभन के साथ में ही उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो जो बच्चों के प्राब्द हैं वो बच्चों के प्राप्त तो संतगण जब आ, कहीं अंतिम अवस्था में होते हैं श्री गुरुन तो उनमें भी दीनता उनमें भी कहीं रोग ये दिखते हैं परंतु तो वे ये कहते हैं कि ये रोग मेरे प्रार्थ को भोग रहे हैं मैं अपने प्रार्थ को भोग रहा हूं या मैंने अपने तो प्राभ तो उनके है नहीं दीनता में भी कहते हैं प्रार्भ को भोग रहा हूँ हाँ जीवन मुक्त अवस्था में भी जीवन मुक्त अवस्था में भी जो पीछे के 21 दिन हैं, उन 21 दिनों में जब साधक का खाना पीना भोजन ये भी सब छूट जाता है और वो कहीं ध्यान अः तो होकर के विराजमान है परंतु तो सब्य ज्ञानाधि गम्य गमनाथ नाम प्राप्त संस्कार शरीर शरीर उसका बना हुआ है है जैसे चाक में से डंडा हटा दिया गया है। तो पुराना जितना बल है उस बल के अनुसार चाक अभी भी घूम रहा है जब वो बल समाप्त हो जाएगा तो चाक अपने आप रुक जाएगा तो ऐसे ही पीछे के जो इक्कीस दिन है उनमें उसको नया माया का बंधन तो प्राप्त हो नहीं रहा है परंतु वह चक्कर शरीर है चाक की तरह से केवल घूमता हुआ वो विराजमान है तो उस स्थिति में वो उसके शरीर की जो चेष्टाएं वो शरीर की चेष्टाएं दूर हो गईं और निष्पणुंड गुण पथ बिछरता को विधिक को निषेध वो विधि निषेध से भी परे होकर के विराजमान हो गया एक योगी उस परम अवस्था में और यदि कहीं उसकी उस अवस्था में कहीं दीनता रोग पीड़ा दिखती है तो वो उसके दो कारण हो सकते हैं दीनता में भी तो वो ये कहता है कि मेरे अभिप्राब्दाभास जो थे उनके कारण ये मैं भोग रहा हूं या मुझ पर जो पाप बन गए उसके कारण भोग रहा हूं परंतु तो तत्वतः तो पाप की नूर्ति पहले ही हो चुकी है ये तो उसकी दीनता है तत्वतः या तो सेवा सेवापराध के कारण किंचित सेवा सेवापराधों का प्राश्चित रूप में वह दुख भोगता है या फिर अपने भजन को छिपाने के लिए श्री गुरुजन ऐसा दिखाते हैं कि देखिए अभी हम सिद्ध नहीं हैं जबकि वे सिद्ध हो चुके होते हैं परंतु दिखाते हैं कि हम सिद्ध नहीं हैं और तीसरी बात वे हम शिष्यों को कहीं सेवा करने का अवसर भी प्रदान कर देते हैं कृपा के कारण तो सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए या नाम अपराध वैष्णव अपराध सेवा सेवापराध इन सेवा सेवापराधों की निवृत्ति यही इसी देह में हो जाए इसके लिए वे दीनता भोगते हुए दिखते हैं या मन में वे परम आनंदित हैं ऊपर से जो दीनता दिखा रहे हैं वह अपने भजन को और अपने स्वरूप को कहीं आवरण करने के लिए दूसरों के पाप, हाँ, उसको, उसको पाप बहुत बढ़िया बहुत सुंदर तो चार कारण जो है वो श्री गुरुजन उनके अंतिम अवस्था में जो दीनता रोग इत्यादि कष्ट जो दिखते हैं उसके चार कारण है उन्होंने दूसरों के शिष्य के जो अपराधों को अपने ऊपर उनको भोग करके पूरा कर रहे हैं ये शिष्य के ऊपर कृपालता दूसरा हो गया कि वे अपने भजन को छपाना चाहते हैं अपने को छपाना चाहते हैं ये दूसरा हो गया तीसरा वे कहीं तीसरा क्या होगा वो आ, आ, ब, ब, ब, ब, कहीं वे ये दिखा रहे हैं कि मुझ पर अपने जीवन में भी कहीं भजन करने में जाने अनजाने कोई वैष्णव अपराध बन गया है उस वैष्णव अपराध के लिए मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़े इसी जन्म में मैं पूरा कर लू तो उन वैष्णव अपराधों की नाम अपराध इत्यादि की वो यही निवृत्ति कर लेते और यही निवृत्ति करके भीतर आनंदित और ऊपर से अपने स्वरूप को छिपाते हुए वे कहीं विराजमान हो रहे तो यही यही और हमको सेवा का अवसर देते हैं चौथा सेवा का अवसर तो शिष्य के अपराधों को स्वयं भोग लेना अपने भजन को छिपाना अनजाने बने हुए सेवा अपराध उन सेवा सेवापराधों की नृत्य करना और शिष्य को कृपा करके सेवा करने के स्व अवसर प्रदान करना ये चार जो है इन चारों के लिए वे उन कष्टों को भुगते हुए विराजमान तो अटक गए थे बोले श्री कहा वृंदाटवी सभी जगम हिना ये सभी सभीजे ये अटके हुए हैं और इसके ही विस्तार के रूप में माने ये सारी श्री वृंदावन का जो निवास साधन भक्ति वह बीज सहित जितने भी अग हैं उन सबों को आगों को दूर करने वाला होकर के विराजमान है और श्री राधिका और मुरली मोहन इनकी केल कुंजों से युक्त होकर के श्रीमद वृंदावन विराजमान हैं ऐसे और जहां मंजुल तरस दुग्धि साधक के हृदय में जो श्री वृंदावन रस की निष्पत्ति कराने में सहयोगी होकर के विराजमान हैं और रसतत्व को जो दो भी माने उत्पत्ति के स्थान हैं रसतत्व के और स्वानंद चिन्हय महाद्भुत अः स्वत्व वृंद भ्रिंद, वृंदाटवी श्री वृंदावन स्वयं आनंद चिन्हय महाद्भुत जो सच्चिदानंद स्वरूप है सत्व उसको उससे युक्त होकर के विराजमान वृंदावन का जो चिन्हय स्वरूप है वो रसमय चिन्मय स्वरूप आनंदात्मक स्वरूप ही विराजमान है ऐसी श्री मेरे पापों के प्रवाह में जो कर्म का जो प्रवाह है उस कर्म के प्रभाव को आगे आने से तो रोकेगी फिर जो संचित कर्म है उन संचित कर्मों को रोकेगी क्रियमान कर्मो को भी रोकेगी प्राब्ध कर्म को भी रोकेगी परंतु प्रार्था भाष किंच के द्वारा जो दीनता है, वो दीनता साधक पे बनेगी और वह आगे भजन करने के लिए शरीर को रखेगा और शरीर जब तक रहेगा तब तक, तक साधन करके संबंध ज्ञान पूर्वक वो नाम इत्यादि का सेवन करते हुए आगे बढ़ेगा और उस आनंद पूर्वक बढ़ते हुए फिर यदि उसके जीवन के अंत में जो जीवन मुक्त दशा है उस जीवन मुक्त दशा में यदि उसमें कहीं दीनता इत्यादि आएगी तो वो दीनता इत्यादिक आने पर वो यही विचार करेगा कि उसने जो शिष्यों के दूसरों के पाप को दयापूर्वक स्वयं ने ग्रहण किया वह उनको भोग रहा है दूसरी बात तो अपने भजन को वो छपाना चाह रहा है तीसरी बात कि वह शिष्यों को सेवा करने का सुअवसर प्रदान कर रहा है और चौथा यदि कहीं उसके द्वारा अपने भी द्वारा कहीं नामा नामापराध सेवापराध भजन अपराध बन गए हैं अपराध बन गए हैं तो उनकी निवृत्ति के लिए उसे आगे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है इसी जन्म में उन सारे कर्मों को वो दूर करते हुए विराजमान हो रहा है अतः श्री वृंदावन का वास यह सभी जो मघम निहंती बीज पूर्व जितने भी अघ हैं, उनको नृत्य करने वाला है अघ और पाप इनमें थोड़ा अंतर है नास्ते हननम यस्य अगम जिसको भोगना ही पड़ेगा जिसके लिए कहा गया अवश्य में वो भोक्तव्य कृतम कर्म शुभा शुभम यह हो गया अघ पाप वो है जहां पर कोई कर्म में त्रुटि रह गई है उसको प्रायश्चित के द्वारा कहीं पूरा कर लिया जाए तो जो कंप्लीमेंट हैं उनको हम कहेंगे पाप परंतु जिनको फल को भोगना पड़े उनको हम कहेंगे अघ तो शिव वृंदावन अघ को भी दूर करने वाले हैं जिनको भोगना अवश्य भोगना पड़ेगा उनको भी दूर करने वाले हैं जो कहीं वो नफाइन मिस्टेक रह गई है कार्य विधि की कोई कमी रह गई है उस कार्य विधि की कमी को तो प्राश्चित के द्वारा पूरा किया जा सकता है परंतु जो भारी अघ है उनको तो भोगना पड़ेगा फिर उससे काम नहीं चलेगा उसे तो उसे तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा आगे कह रहे हैं वृंदात भी सहज बीत समस्त दोषा दोष आकर नयंती वृंदावन सहज बीत समस्त दोषा वृंदावन वृंदावन में स्वाभाविक रूप में अपने दोष नहीं हैं जितने भी समस्त दोष वो शिव वृंदावन उनसे मुक्त होकर के विराजमान वे गुणिक राशि होकर के विराजमान हैं दोषों से जैसे श्री कृष्ण दोषों से दूर होकर के गुणिक राशि होकर के विराजमान और जो दोष हैं वे भी कृष्ण के स्वरूप में जैसे प्रेम वश्यता के कारण गुण बन जाते हैं जैसे भय निद्रा आलस्य मिथ्या भाषण स्वधर्म का स्वियम उनका त्याग ये कृष्ण भक्तवश के कारण ग्रहण करते हैं प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा लो उठा लिया अस्त्रता पितामह को मारने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए परीक्षित की रक्षा करने के लिए स्वयं गर्भ में जाकर के गदा घुमा करके रक्षा करने लगे युद्ध करने लगे कहा गया महाराज जी तुम्हारा वो सारा प्रतिज्ञा जिसको करके बैठे थे पंत असलता के कारण जैसे जो दोष हैं, वे भी कृष्ण में बोल बच जाए झूठ बोलना दोष है भगवान में निषेध किया गया है कि भगवान झूठ नहीं बोलते हैं वे सत्य बचन है पर मैया के हाथ में छड़ी देख करके महाशय जी थर थर काप रहे हैं और कह रहे हैं ना हम भक्से सर में मिथ्याभिशंश मैं तो सच्चा सच्चाधारी हूँ ये शाखा जो कह रही है मिट्टी खाई है ये झूठ है तो सत्य को झूठ कर रहे हो झूठ को सत्य कर रहे हो परंतु तो भक्त वही जो दोष हैं वे गुण बन जाए किसी की शरणागति ग्रहण करना ये दोष है ईश्वर में नहीं हो सकता है परंतु तो प्रियाओं के सामने रास में कर रहे हैं न पारे हम न पारे हम निर्वध्य संजय जा हम तो ये जो कहीं किसी की महिमा को स्वीकार करना और स्वयं उसका दास बन जाना यह दोष भी गुण बन जाता है ऐसे श्री वृंदावन उसमें दोष नहीं है यदि कहीं दोष दिखते हैं तो वे भी गुण हैं तो वृंदाट भी सहज बीत बीत माने दूर हो गए स्वाभाविक रूप में दूर हो गए हैं समस्त दोषा जिनके सारे दोष नहीं है और दोषाकरण अपने गुणा करता नयंती दोषों के समूह को भी गुण बना देते हैं जो दोष हैं उनको भी गुण बना देते हैं पोषाए बे सकल धर्म बहिष्कृत्यो मैं तो सारे धर्मों को छोड़ करके बैठा हुआ हूं मेरे पास में तो कोई भी धर्म उनका पालन मैंने नहीं किया धर्म जो है विधि वो चार प्रकार का होता है विधि चार प्रकार का होता है एक विधि है नित्य विधि दूसरी है नैमित्तिक विधि तीसरी है प्रायशित विधि और चौथी है विधि परंतु श्री वृंदानंद मेरे शरीर का व्यक्ति वो इन चारों विधियों का पालन नहीं कर रहा है न नामी तो इस पालन कर रहा है नो आश पुत्र प्रकार से पालन कर रहा है नैमित्तिक विधि का भी पालन नहीं कर रहा है प्रायश्चित विधि है नहीं प्रायश्चित कर नहीं रहा है वृत्त इत्यादि करते उसमें बनता नहीं है और वह अपवाद विधि उनको भी कहीं नहीं वो जो अपवाद की विधि है उनका वह नित्य पालन करते हुए नित्य सेवन करते हुए जो अपवाद में किया जा सकता है कि भाई मार्ग में की तरह से आचरण करो इस विधि को नहीं वो तो व्यावहारिक जीवन में ही शुद्ध की तरह से आचरण कर रहा है भक्ष अभक्ष सबका खात, को खाते हुए विराजमान है जिनकी आज्ञा अपवाद में दी गई उनको भी वह अपने दैनिक विधि के रूप में स्वीकार कर रहा है ऐसा मेरे शरीर का जो जीव है उस जीव के ऊपर भी श्री वृंदावन पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृत चारों प्रकार के जो धर्म हैं, नित्य नैमित प्रायत और अपवाद इन चारों विधियों का जो त्याग करते हुए विराजमान हैं, ऐसे शोषाय दुस्तर महाग भूयात शिव वृंदावन का ये निवास मेरे शरीर के व्यक्ति के जो के सारे धर्मों से बहिष्कृत है और जिसने महाअघ चय अघ माने पाप चय माने समूह उन पापों का समूह किया है उनके पापों सबके सम समूह को भी शोषण करने में शिव वृंदावन का निवास समर्थ हो मैं वृंदावन की शरणागति ग्रहण कर रहा हूं रज रानी की शरणागति ग्रहण कर रहा हूं कि मेरे सारे पापों को हे शिव वृंदावन आप कृपा करके दूर करें बृंदाटवी भव भवीय सुपुण्य पुण्यान नेत्रातिथि ये महामहिम तस्वीर सकल कर्म मशा करोति ब्रह्मादेह स्तमित भक्ति युतास्तुवंती जो व्यक्ति श्री का आश्रय ग्रहण कर रहा है उसकी महमका ब्रिजवासियों की महमका वर्णन कर रहे हैं कि वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान अनेक जन्मों में कोई पुण्य किए हों तो पुण्य करने पर यहां पर यदच्छा पुण्य शब्द जो है वो यदच्छा का वाचक है यदच्छा की परिभाषा विष्णा चकुर्थी ने के नाप परम स्वतंत्र तद भक्त कृपा जात मंगलोदय मंगलोदय का नाम है यदच्छा भक्ति के साथ में एक शब्द विशेषण बिल्कुल है वो है यदच्छा मत भक्ति यदयाद अच्छा मत कथा जाते अपमान और यदा का अर्थ है किसी संत ने ये अभिलाषा की हो कि हे गोविंद ये जीव बड़ा निकृष्ट है इस निकृष्ट जीव के ऊपर आप कृपा करो तो संत की जो कृपा है संत ने जो कृपा की उस कृपा के द्वारा ठाकुर की भक्ति उदय हो जाए। तो ना पे परम स्वतंत्र कोई संत जो है वो परम स्वतंत्र हैं उन भक्त कृपा जात मंगल उदयन उस भक्त ने इस जीव के ऊपर कभी कृपा कर दी हो और प्रार्थना की हो कि इस जीव को हे गोविंद आप कहीं शरणागत करो इस जीव को आप अपनाओ तो उस गोविंद के उस संत की अभिलाषा रूपी जो यदच्छा है वो अभिलाषा ही एक ऐसा मंगल उदय करेगी ऐसा क्षण ऐसी कोई अपूर्व हमको सुविधा प्रदान करेगी जिस सुविधा से हम आगे भक्ति में प्रवृत्त हो रहे हैं तो यदच्छा शब्द जो है वो संत की कृपा संत का आशीर्वाद मन ही मन में उससे आशीर्वाद की हो कि हे गोविंद आप इस जीव के ऊपर कृपा करो तो वो कृपा होने पर फिर भक्ति में भक्ति का जो भी भक्ति आभास भी बनेगा वो भक्ति उस संत की कृपा के द्वारा बनेगा संत की कृपा नहीं है तो भक्ति का आभास प्राप्त नहीं हो सकता है नहीं हो नहीं हो सकता है तो शिव वृंदावन बहु भव्य अनेक जन्मों में सुपुण्यपुंज कोई संत की अभिलाषा से जो सुअवसर प्राप्त हुआ उस सुवस के कारण श्री वृंदावन का निवास प्राप्त हुआ है बहु भव्य बहुत से जन्मों के बाद में सुपुण्यपुंज संत की जदच्छा से जो वस्तु जो मंगलोदय हुआ उस मंगलोदय को प्राप्त करके तत्राति भवती नेत्राति भवती तब वृंदावन का दर्शन होता है वृंदावन नेत्र के अतिथि बनते हैं यदि किसी संत ने कृपा की हो तो उसके प्रभाव से शिव वृंदावन का दर्शन प्राप्त होता है ऐसे जिसको दर्शन हो गया है वो व्यक्ति भी जैसे महामहिमा वह व्यक्ति भी महामहिमाशाली होकर के विराजमान हुआ तब उसे ब्रज का दर्शन हुआ धातु का अर्थ ही है चुना हुआ वरण किया हुआ जिसको राधा रानी चुन लेती हैं उसको ब्रज का दर्शन होता है धातु वरण के अर्थ में है वारण के अर्थ में है जो भजन की बाधाओं को दूर करे और जिसको राधा रानी ने <स्याल> चुन लिया है वह ब्रज होकर के विराजमान है वृज होकर के विराजमान है वृंदा वृंदा शब्द का भी अर्थ यही है जिसको कहीं चुन लिया गया है महामहिम तस्वे सकल कर्म मिशा करोती श्री ईश्वर श्री गोविंद उसके जितने भी कर्म हैं उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं कर्मों का प्रभावों का एक स्टेप हुआ दूसरे स्टेप में संचित कर्म समाप्त हुए तीसरे स्टेप स्टेप में क्रीमार कर्म में कर्म समाप्त हुए, चौथे जो प्रार्थ कर्म है वो प्रार्थ कर्म भी समाप्त हुए वो रहा, स्टेप में प्रारंधाभास रहने पर शरीर होने पर आगे संबंध ज्ञानपूर्वक नाम इत्यादि का सेवन किया गया तो पाप का प्रवाह रुकना संचित कर्मों का समाप्त होना क्रियमाण कर्मों का भी समाप्त होना प्राब्ध कर्मों का प्रायः समाप्त होना प्राब्द का आभास बने रहना प्राब्द आभास रह करके भी, जब शरीर बना उस समय बचते हुए कहीं आगे भक्ति के कर्म में प्रवृत्त होते रहना ये जहां सकल कर्म वृंदावन का निवास ये सारे कर्मों को निवृत्त करते हुए विराजमान होगा ब्रह्मादेह देहित भक्ति योता ब्रह्मादि भी उन ब्रजवासियों के सामने स्तमित हो करके संकुचित होकर के कह रहे हैं कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप्राम पर पूर्णम ब्रह्म सनातनम और करते हुए कह रहे हैं कि ये शाम घोष उत भवान किम देव रातें तेना तदस्तु मेरे नाथ सबूर भूर भाग हे गोविंद आप इन ब्रिजवासियों के ऋणी है और मेरा ये भूर भाग्य हो कि मैं वृंदावन में किसी गुणलता औषधि हो करके भी जन्म लू और इन ब्रजवासियों की रज मेरे मस्तक के ऊपर पड़ जाए तो भी ही माने संकोच धारण करते हुए जिन ब्रजवासियों की वंदना करते हैं एक तरफ तो शास्त्र में ब्रजवासी की इतनी महिमा है और जो यहाँ प्रत्यक्ष में ब्रजवासी जो है वो बात बात में किसी का गला काट देते हैं या मतलब लड़ाई वो सब करते हैं तो जैसा कहते हैं कि ब्रजवासी ब्रजवासी मतलब ब्रज में थे नहीं लेकिन वो जो भगवान में पूरा गोपी जो भी वर्णन आता है उन लोग का पूरा चिंतन भगवान में ही था बिल्कुल सही कहते हैं तो यही जस्ट आपसे जिज्ञासा थी कि क्या ब्रज में जो जन्मे है पर उनके कर्म एक तो आचार्यों ने ऐसा बताया अपने माँ प्रभु ने तो समझ नहीं जो भाव है तो यहाँ पर लक्ष्य जो निष्कर्ष की जो अपने काम की जो बात है वो अपने काम की बात यह है कि भले ब्रजवासी कैसा भी हो हमको तो उसके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए उसके साथ में ज्यादा मिलने पर ज्यादा निकटता रखने पर कहीं उसके क्योंकि जो लीला जो है वो लीला की स्थिति ये है कि उसमें चिन्मय और प्राकृत ये दोनों मिले रहते हैं लीला की स्थिति में जैसे नंद यशोदा चिन्मय हैं परंतु नंद यशोदा के भीतर धारा जो प्राकृत पड़कर है वो मिला हुआ है देव की बसदेव चिन्ह में है परंतु देव की बसदेव के भीतर अदिति कश्यप, कश्यपुत ये कहीं मिले हुए हैं तो ऐसे ये हमको ये मानना चाहिए कि इन ब्रिजवासियों को जो ब्रिज में जन्म मिला तीन पीढ़ियों जिनकी ब्रिज में रहते हुए हो गई हैं, विशेष रूप से नए आगंतुक नहीं है तीन पीढ़ी जिनकी हो गई है और जिनको शास्त्रों ने विशेष रूप से तीन पीढ़ी तक जिनको ब्रिज में अः ने स्थान प्रदान किया है वे मूल ब्रिजवासी होकर के विराजमान हैं। ऐसे ब्रिजवासियों में प्राकृत अंश मिला हुआ है जैसे सांब है नित्य परकर पंत सांब में स्वामी कार्तिकेय का अंश मिला हुआ है जैसे श्री प्रद्युम्न नृत्य परकर हैं। नित्य में कामदेव का अंश कहीं मिला हुआ है श्री कृष्ण हैं परंतु अवतार काल में क्षीरोदशाही भी उनमें मिले हुए हैं तो ऐसे ही इन ब्रजवासियों में भी हैं ये चिन्हय परंतु इनमें प्राकृत अंश मिला हुआ है प्राकृत अंश को तो हमारा दंडोत है और जो दिव्य अंश है वो हमारे लिए परम परम बंद नहीं है तो अपने आप को तो बचा करके रखना चाहिए उनके उस स्वरूप में कहीं नहीं उलझना चाहिए तो ये ये हमारे कुटिया में करो कि कि जन्म के, की की आ, सुप्री लाने के, के तो हम साधा बस अपने अपने को साधना जी बोलते बड़ा बड़ा वो कर रहे हैं पचास लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं ये कर रहे कुछ नहीं है गरीबों पैसे वाले आते हैं मतलब ऐसे भक्त के नहीं हम बोलते भैया भक्ति के भैया तुम लोग ठीक है मतलब हमको अपने आप को बचा करके रखना है बस यही है तो, जाते है, तो हम तो हाथ जोड़ते हमें नहीं सोचते संतों का संतों की आप लोगों की तो यही रहनी आपसे यही शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को लोगों को भी यही शिक्षा लेनी चाहिए ये ए, है ऐसा ही है ऐसा ही उचित है ऐसा ही उचित है तथ्यता वो, वो बड़े लोग कहते थे कि जैसे लिफाफा जो है उसको मत देखो उसके भीतर जो है उसको देखो तो लिफाफा लिफाफा लिफाफा बड़ा सुंदर हो या लिफाफा बुरा हो तो उसमें भी महारत्न हो सकते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति लिफाफे को महत्व तो नहीं देता है कोई व्यवहारी व्यक्ति लिफाफे को महत्व नहीं देता है जैसे उसके भीतर का जो मजमून है जो पत्र में लिखा हुआ है जो उसने लिफाफे के भीतर जो पत्र है वो पत्र की मेहमा है पत्र में गाली दी गई है तो बुरा माना जाएगा पत्र में प्रशंसा की गई है उसकी महिमा है कैसे भी हो तो ऐसे ही उनके भीतर जो इसको कभी विश्व चक्रवर्ती जी ने एक जगह टीका में यही स्थापित किया कि अवतार काल में प्राकृत परकर और नित्य परकर दोनों विराजमान हैं जैसे अर्जुन नित्य परकर है परंतु तो अर्जुन में इंद्र का जो स्वरूप है वो आया जब असुल व्यामोहलीला होगी उस असुल व्यामलोहलीला में इंद्र को कहीं अलग हटाया जाएगा कि जैसे अर्जुन हिमालय में कहीं गिर गया और वो हिमालय में गल गया ऊपर चढ़ते चढ़ते भीम गिर गए नको सहदेव द्रौपदी सब गिर गई तो उनमें जो अन्य अंश आए हुए हैं देवताओं के वे अंश को तो समाप्त हुए जो नित्य पर कर है वह सदा सदा श्री द्वारा पर कर होकर के सदा विराजमान है तो इस तरह से ही उसको ग्रहण करना पड़ेगा और जो प्राकृत पर्कर है वो प्राकृत पर्कर उससे कहीं अलग होकर के विराजमान होगा तो प्राकृत पर्कर को अपरागृत पर्कर को अलग करने के लिए यहाँ पर दो जो भाग हैं वो दो भाग किए गए जैसे मिशन है सेवाश्रम वगैरह हम हाँ? लोग जैसे सेवा का कार्य करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भाव अंदर रहे लेकिन अनुशासन तो, के लिए, तो लिए तो बनना ही पड़ता है हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा और उस समय उस समय अपने मन में ये भाव ही रखना पड़ेगा और आ, दूसरी दूसरी उसे उसे कहा भी जा सकता है कि भाई तुम्हारा जो भीतर दिव्य स्वरूप है वो तो ठीक है परतु तो उस दिव्य स्वरूप में जो माइक स्वरूप मिला है वो अंतर है दिव्य स्वरूप होता तो ऐसा व्यवहार नहीं करते तुम जैसे व्यवहार कर रहे हो रहे हैं, ब्यावार हैं। दिव्य स्वरूप का तुम विचवासी अपने आप कह रहे हो हम तुम्हें प्रत कर रहे हैं ठीक है तो तुम्हारे व्यवहार स्वरूप में जो प्राकृतिक जो स्वरूप मिला हुआ है व्यवहारिक स्वरूप मिला हुआ है चिन्दय स्वरूप में वो, वो उचित नहीं है और हम भी चिन्दे स्वरूप को वंदना हैं व्यावहारिक स्वरूप को डांट रहे हैं और व्यावहारिक स्वरूप से ही डांट रहे हैं हमारा स्वरूप भी व्यावहारिक अपना नहीं हाँ, तो तो पड़ेगा वो जो में हाँ, प्राकृत दुद्ध फिर, फिर, फिर भी फिर भी दिव्य फिर तो, फिर भी दिव्य में प्राकृत बुद्धि नहीं है परंतु फिर भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक के अनुसार उसकी सेवा की जाएगी जो लक्ष्य स्वरूप है चित्र का स्वरूप है उसको स्नान थोड़ी पंचांग थोड़ी कराए जाएंगे <laughs> उसको पंचाई कराया जाएगा तो खास अंतर मान उसमें भी कहीं अंतर रखते हैं कि वर्जनाएं कहीं रखेंगे में कोई पंचाम कराएंगे तो चंद्र को विराजमान करके पंचाम के साथ नहीं कहीं ना कहीं मैंने उसके ये हृदय में कहीं ये विचार जो है कि हम इसके हित के लिए ऐसा कर रहे हैं ऐसे धर्म से, से हाँ बस कि धर्म के संरक्षण के लिए धर्मियों का छोड़ना चाहिए नहीं नहीं नहीं ये हमारे स्वामी जी कहते हैं कि आप ठाकुर जी पर छोड़ो आपको कुछ नहीं करना है, सब ठाकुर जी तो नहीं नहीं, नहीं, नहीं दिखे, दिखे, तो जहाँ हमारा अधिकार है वहाँ पर हम करेंगे अनावश्यक अधिकार अधिकार नहीं करेंगे बस बस उतना यानी कहीं कोई भी अधिकारी गलत कर रहा है या कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत कर रहा है हम देख रहे हैं कि गलत कर रहा है उत्पीड़न कर रहा है शोषण कर रहा है तो हम देखकर उसको नजरअंदाज करें या फिर उसमें अपने बचाव के लिए यह है कि किसी के दोष को देखने का अधिकार केवल दो जनों को है या तो माता पिता को या गुरुजनों को ठाकुर तो है ठाकुर तो है माता पिता या गुरु यदि हमारा ये कैंडिडेटचर है, है, यदि हमारा ये कैडर कि हम इन दोनों कैडरों में आते हैं माता पिता के और गुरु के तो हम उसको डाटेंगे। यदि नहीं आते हैं तो अनावश्यक बीच में फंस करके हम अपने आप की शांति को खर्च नहीं करें ष्ट न करे एक बात ये हो गई परंतु जितने अंश में हमारा अपना व्यक्तित्व प्रभावित न हो हमारा अपना जो भीतर का व्यक्तित्व है वो प्रभावित न हो उतने अंश में तो हम उस व्यक्ति को टोकेंगे क्योंकि पाप को देकर के पाप को साइन करना वो उसको प्रोत्साहन देने की श्रेणी में आता है तो कहीं ना कहीं ये बात तो व्यक्त की जाएगी अवश्य करनी ही चाहिए कि ये तुम गलत कर रहे हो हाँ, तो परंतु हम उसमें इन्वॉल्व हो जाए ऐसी स्थिति से अपने आप को बचना चाहिए बिंदु भी बच गए अब जैसे कि कोई गौ तस्कर है गाय को काटने के लिए ले जा रहा है तो हम देख रहे हैं ना हम उसके गुरु हैं और ना वो है लेकिन वो अत्याचार करने जा रहा है गलत करने जा रहे हैं उस स्थिति में जरूर हमको आगे बढ़ना चाहिए।, तो तो हाँ। चाहिए।, चाहिए।, तो तो चाहिए नहीं करना चाहिए जरूर करनी चाहिए अपना... अगर गलत कर रहा है तो उसको थप्पड़ मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए तो ये अत्याचार होगा गलत होगा या ठीक होगा किसी विशेष परिस्थिति का आपने उल्लेख किया है उस विशेष परिस्थिति की बात यह है कि उसमें अपना जो विरोध है वो तो जरूर दर्ज हो जाना चाहिए जितनी स्थिति तक हम उस पाप को रोक सकते हैं उतना प्रयास भी हमको करना चाहिए उस स्थिति तक परंतु जहां हम सही रास्ते पर चलाने के लिए अपने रास्ते को हमको छोड़ना पड़े उस स्थिति से अपने आप को बचना चाहिए आपने आपने आपको ऐसा गलत देखकर तो ही सोच बचना चाहिए जी ऐसा तो उतना नहीं हो कि सामने गलत करने वाला हमसे हर तरह से हो, हमारी आ जाए। तो जितना, जितने से अपने एक, अपने रखते हुए, जितना बचे दूसरे के साथ कुछ भी हो जाए हमको पहले खुद को देख रहे हैं हम बच रहे नहीं बच रहा है अगर हम तो स्वार्थ हुए ना हम तो नहीं, नहीं, नहीं स्वार्थ माने देखिये बहस को तो कहीं किसी भी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है परंतु तो उसको न होते हुए कम से कम अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो कहीं हमारा समाप्त न हो जाए अपने जीवन का उद्देश्य ये तत्वता स्वार्थ नहीं है वह तत्वता लक्ष्य है तो लक्ष्य भ्रष्ट होना एक अलग चीज है और कहीं अपने लक्ष्य को दूर करके हम जो साधन कर रहे हैं वह साधन ही हमारे लिए परम लक्ष्य बन जाए जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध ही लक्ष्य बन जाए ये अपने आप में वो वो स्थिति उचित नहीं है वो स्थिति कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व के साथ में कहीं जुड़ी हुई है हम जिस व्यक्तित्व में हैं उस व्यक्तित्व में हम कहां तक आगे उस बात को संभाल सकते हैं एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि वहां से फिर हमको कहीं कहीं तटस्थ होना पड़ेगा तो तटस्थता का तो स्थिति रखनी चाहिए पर अपने लक्ष्य से न हुए बिना यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उस स्थिति तक जरूर जाना चाहिए अपनी जो एक्सट्रीम जो स्थिति है वहां तक जरूर जाना चाहिए उसके बाद में जहां अपने स्वरूप की हानि हो रही है वहां से फिर बचना पड़ेगा ऐसा मिति तो ऐसी ये कहती है परिस्थिति निर्णय कर दी बाकी तो बहुत सारी हो सकती है जीवन का उद्देश्य रामकृष्ण परमल से बोले भगवत प्राप्ति ईश्वर का प्रेम वो उद्देश्य को करने में हम किसी क्योंकि भगवान ने दंडाधिकारी के लिए पुलिस रखा है सब रखा है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अपने हाथ में ले ले इसीलिए गीता में भगवान ने जो धर्म की परिभाषा बताई है वो धर्म व्यक्ति <laughs> पात्र के आधार पर उसका आ, वो उसकी सीमा जो है वो दुष्काल पास के आधार पर आधार पाऊंगी यानी कि स्वामी जी ने कहा कि तो स्वामी जी भगवत प्राप्ति व्यक्ति का प्रत्येक अंतिम लक्ष्य है लेकिन उसमें बाधा डालने वाले लोग है असुल प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो मैंने कहा से धर्म भगवान, तो तो हम, हम, हम भगवान की रक्षा तरह से शक्तिशाली नहीं है इसलिए हम अपनी एक सीमा में ही आगे चलेंगे पुल मिलाकर के बाद जो निष्कर्ष बात होगी वो ये कि कहीं हम अपने लक्ष्य से चुत न हो जाए ये ये ध्यान रखना ही पड़ेगा का एक इसमें। कंस, हाँ। कंस तो एक कंग्स कंग्स कंग्स तो तो था बार इन्होंने बुलाया गर्गाचार्य बुलाने के बाद उत्तेजित होने से पहले उन्होंने अपने आप को संयम करके बोले इससे आगे बढ़े कि हम यहाँ से निकल जाए हा बस ठीक तो मैंने कहीं अपने लक्ष्य को ध्यान में और देखिये मुझे जो जीवन मिला है इसका उद्देश्य भगवत भक्ति ही है ठाकुर ने प्राय जो अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए जो मनुष्य जीवन दिया है उसका मुख्य लक्ष्य प्रधान जो मोटिव है इस शरीर का वो कहीं भगवत भक्ति ही है दूसरी वस्तु वस्तुएं उसमें कहीं सहायक होकर के तो अंत में निष्कर्ष में यदि हम पहुंचेंगे तो निष्कर्ष में ये है कि भक्ति हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और ये लक्ष्य कहीं नहीं चूकना चाहिए इसलिए इसको और फिर और जो धर्म है वो इसमें जितने सहायक होकर के विराजमान है उतने हम करेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना जी भाई में तो हमारा तो तो में, में तो इनको बताया गया प्रेसिडेंट थे पूरे मठ तो ये वाराणसी आश्रम में जाके बस वो सब समय समाधि में थे भजन में रहते खाली वहाँ रह गए उपस्थित उनके वो परमाणुओं से अपने आप अप सब ठीक हो गया ऐसा हाँ, हाँ, तो पड़े हम, हम, हम, बना देखा तो हम क्यों अपने हाथ में सब ईश्वर का दंडा विधान को अपने हाथ में लेने की सोच रहे हम व्यक्तित्व को भजन के माध्यम से आपने उससे ऐसा बना दे की हमारी प्रेजेंस से ये सब कंट्रोल में आने लगे बिल्कुल सही सही सही सही है, तो है, सथी सथी है। वो तो महापुरुषों की तो हमको भी अपने जितने जितने परमाणु में प्रभाव डालने वाले परन्तु करना करना तो, कहीं हम अपने लक्ष्य से चुक जाए या दूसरे को रास्ते पर ला करके अपने लक्ष्य से चूक जाएं तो ये उतना आप नहीं है वो तो यथा तो अपना लक्ष्य जो है वो पहले और फिर जो गुरु और पिता जो अनुशासन कर रहे हैं वो उनका वो एक स्तर उनको पहुंच गया है और वे हर एक अनुशासन नहीं कर रहे हैं जो शिष्य कोटि में है उसका ही अनुशासन कर रहे हैं और जो पुत्र पुत्रकोटि में है उसका अनुशासन कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति हमारी शिष्यों पुत्र कोटि में आता है ये विचार करके देश काल पात्र वही बात तो देश काल पात्र आई है तो देश काल पात्र उनको कहीं संभालना चाहिए अगर बाधा आती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ये भी ये भी एक बात है, है दिकल्ण गुंता, दिकल्ण गुंता हाँ तुम निकल जाए दूसरे का जितना कल्याण हो जाए उसको बचा जा सके निष्कर्ष की बात हुई पूरे इस वो को ये समेकित करें कंसोलिडेट तो करें तो हमारा अपना लक्ष्य प्रधान है वो स्वार्थ नहीं है वह हमारा लक्ष्य है स्वार्थ और लक्ष्य दोनों का मैं कहीं घालमिल कर रहे हैं स्वार्थ अलग चीज है लक्ष्य लक्ष अलग लक्ष चीज है स्वार्थ अपने अस्तित्व की रक्षा मात्र है जबकि लक्ष्य हमें अपने जीवन तक पहुंचाने वाली जो वस्तु है उसको प्रकट करने वाला है तो दोनों में अंतर है स्वार्थ में केवल अपने अस्तित्व की रक्षा वो एक अलग चीज है उससे मुक्त होकर के हम कहीं भगवत भजन में लगे अपने लक्ष्य को प्रदान करके माने और जितना किसी दूसरे का हित कर सकते हैं उतना हित करें परंतु दूसरे के हित के चक्कर में अपने हित को अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े हित अलग चीज है लक्ष्य अलग चीज है अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े लक्ष्य और हित में जो अंतर है वो उसको कहीं अपने आप को अपनाना है माने स्वार्थ के अर्थ में मैं हित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो स्वार्थ से बचकर के अपने लक्ष्य की ओर कहीं आगे बढ़ना चाहिए दृष्टि से हम जितना कर सकते हैं उतना कर हाँ ये समाप्त हो जाएगी उत्तर तरफ बिल्कुल समाप्त हो जाएगी हम, हम कुछ कर सकते हैं हम कुछ कर सकते हैं क्या बात बात बहुत सुंदर बात एक एक स्तर तक क्ले, है, है। ये क्लैश है परंतु उसके बाद हाँ बिल्कुल तो फिर वहां पर शरणागति सार, की जब स्थिति आ जाएगी तो क्या वो स्थिति हम पे आई है क्या जो कह रहे हैं उनमें उनमें जरूर है तब वे कह रहे हैं परंतु हमें नहीं है तो हम एक सीमा तक अपना अपने आप को आगे बढ़ाएंगे फिर उसको रोकने का प्रयास करेंगे महापुरुष जैसे बताएंगे वैसे जैसे महापुरुष जैसे बताएंगे उसके हिसाब से सब कुछ ऊपर तो, नहीं अब तो ना। अब हैं जय हो तो वृंदा कवी बहुभव्य सुपुण्य पुण्यांत नेत्राते सिर भवती यदि अनेक अनेक पुण्य पुंज किए हो और किसी संत ने कृपा करने की अभिलाषा की हो यदि उत्पन्न हुई हो तो श्री वृंदावन का दर्शन होता है और जिसको जिसने श्री वृंदावन का दर्शन किया और श्री वृंदावन के उस चिन्मय स्वरूप जो उपास्य स्वरूप है उस उपास्य स्वरूप को पहचानने का थोड़ा सा प्रयास किया महामहिम नहा वो महामहिम होकर के विराजमान है परम महिमाशाली होकर के भक्त विराजमान है और उस महाभक्त के तस्वेश्वर सकल कर्म मृषा उसके जितने भी कर्म हैं उन सबों को मृषा करोती श्री प्रभु संचित क्रिया प्रार्थ सभी कर्मों को झूठ करके उनको नृत्य करके ब्रमादेह स्तमित भक्ति युता ब्रह्मादिक भी स्तमित भक्ति युक्त माने उनके सामने विनम्र हो जाते हैं और भक्ति युक्त होकर के वे स्तुति करने लगते हैं उनकी भी स्तुति करने लगते हैं श्री ब्रह्मादिक उनके सामने संकुचित होकर के विराजमान होते हैं श्री ईश्वर उनकी जितने भी कर्म है उन सबों को मृषा संचित संचित किब्ध इन कर्मों को निवृत्त कर देती हैं तो ये और वृंदावने सकल पावन पावने स्मिन सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्व जाते श्री राधिका रमण भक्त रसईक कोशे तोषेण नित्य परमेण कदा बसाम ये अभिलाषा स्थापित करनी चाहिए कि वृंदावन पावन, ये सकल पावन पावन स्मिन श्री वृंदावन सकल पावन पावन हो करके विराजमान संपूर्ण वस्तुओं में सबसे ज्यादा पावन वस्तु कौन को, सी हो सकती है वो है ज्ञान नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में ही विद्य उससे बह के कोई पावन उस ज्ञान की भी सार्थकता कब है यदि भक्त रहित ज्ञान है तो वो शुष्क ज्ञान है परंतु तो भक्त सहित जो ज्ञान है वो युक्त ज्ञान है तो युक्त ज्ञान को कहीं अपनाना चाहिए तो सकल पावन पावन ज्ञान भी पवित्र होने पर भी उस ज्ञान को भी स्थायी बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वह भक्ति से युक्त हो अन्यथा व्यक्ति रूढ़च्युत होने में देर नहीं लगेगी एक शब्द का प्रयोग किया गया रूढ़च्युत बड़े कठिन से कोई पहाड़ के शिखर तक पहुंचा दो चार सीढ़ियां ही वहां बाकी हैं और यदि वहां से यदि वो गेरे तो सर फूटते फूटते ढेर हो जाएगा परंतु तो नशयान पतरते है नीति यह कहती है जो धरती में सो रहा है वो नीचे गिरेगा नहीं पथ पर सो रहा है वो नीचे गिरेगा जो धरती पे सो रहा है तो जो एकदम नीचे वो तो नीचा ही है उसको तो उसको तो जाने दो परंतु तो रूना चुप नहीं होना चाहिए जहां जिस वस्तु को हमने पार कर लिया उससे फिर से नीचे आए और झिझिया चले वो जरूरी नहीं है हमको कहीं ना कहीं सीधा ऊपर अः चढ़ना ही चाहिए जिस स्थिति को प्राप्त किया है उससे कम से कम हम नीचे न गिरे ये हमारा अपना प्रयास होना चाहिए तो शिवभ्रक्र पावन पावन है माने सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु है ज्ञान उस ज्ञान को भी पावन करने वाले ज्ञान को भी सार्थक बनाने वाली यदि कोई वस्तु है तो भक्ति से युक्त ज्ञान है ऐसे भक्ति से पोषित ज्ञान उसको हम प्राप्त करें पावन पावन स्मिन सर्वोत्तो सर्वोत्तमोत्तम चर स्थित सत्व जाते जिस वृंदावन में सर्वोत्तमोत्तम स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की जातियां विराजमान हैं इनमें जंगम जाति सर्वोत्तम जंगम जाति में भी मनुष्य जाति सर्वोत्तम होकर के विराजमान है श्री राधिका रमन भक्त रसईक को कोशे श्री राधिका रमन इनके भक्ति के कोश होकर के श्री वृंदावन विराजमान है तो वृंदावन में जो स्थावर जंगम निवास कर रहे हैं उन स्थावरों की अपेक्षा जंगम ज्यादा श्रेष्ठ जो स्थावर है एक जगह वृक्ष उसके ऊपर बिजली गिर रही है तो वो दौड़ करके बच नहीं सकता है परंतु पशु पक्षी उड़ जाएंगे उनमें भी मनुष्य कहीं पहले से सुरक्षित स्थिति को प्राप्त करने में समर्थ है इसलिए वो और भी ज्यादा बुद्धिमान हो करके बरा विराजमान तो विशेष रूप से जो वृंदावन के निवासी मानव जन है उनके वो सर्वोत्तम होकर के प्रकृति की दृष्टि से भी सर्वोत्तम है तो उनके प्रतो आदर करना ही चाहिए श्री राधिका रमन भक्त रसिक राधिकारमण कामेण कदाब सामी इस वृंदावन में संतोष रखते हुए कव मैं नित्य निवास करूंगा ये अभिलाषा करनी चाहिए और वृंदावन सकल पावन पावन इस बापो के लिए कि श्री वृंदावन संपूर्ण पवित्रों को पवित्र करने वाली वस्तु है भक्ति से युक्त है तो कर्म फल प्रदान करेगा भक्ति से युक्त है तो ज्ञान फल प्रदान करेगा केवल ज्ञान के द्वारा तत्त्वमसी इत्यादि के द्वारा जीव तत्व का बोध हो जाएगा दुख की निवृत्ति हो जाएगी पांतो संसार की निवृत्ति होगी ज्ञान है सात्विक और भक्ति है चिन्मय सात्विक के द्वारा राजस और तामस गुण हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी पांतो संसार की पूरी निवृत्ति करनी है तो संसार की निवृत्ति चिन्मय वस्तु के द्वारा होगी सत्व के द्वारा सत्व की निवृत्ति नहीं होगी सत्त्व के द्वारा रजोगुण और तमोगुण का उपमर्दन तो हो जाएगा परंतु तो सत्व बना रहेगा सत्व बने रहने पर रजोगुण तमोगुण भी कहीं न कहीं आ जाएंगे क्योंकि सत्वगुण को क्रियाशील बनने के लिए रजोगुण तमोगुणों का मिश्रण जरूर चाहिए शुद्ध जो सोना है उससे भी गहना बनाने के लिए कहीं उसमें तामा मिलाया जाएगा तो रजोगुण तमोगुण से मिलने पर ही जैसे सत्वगुण कार्य करेगा पृथ्वी पर व चार बढ़ती है सत्वम लघु प्रकाशकम स्टम उपस्टम चलम च रज गुरु वारण में पृथ्वी पर प्रदीप व बढ़ती ही तो सत्वगुण एक्टिवेट तभी होगा जबकि रजोगुण तमोगुण कहीं ना कहीं मिला हुआ है इसलिए संसार की नृत्ति केवल ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकती है भय की नृत्ति तो होगी परतु तो संसार की पूरी नृति नहीं होगी नायम सर्प रजु भी इससे भय की नृति तो हो जाएगी इस ज्ञान से परंतु तो सर्प कहीं भी हो वो अपने बिल में हो उस सर्प की नृति पूरी तरह से नहीं होगी इसलिए संसार की नृति करने के लिए श्री शंकराचार्य भगवत पाद जैसे जो आदि ज्ञान गुरु हैं उन लोगों के द्वारा श्री आ, श्री, श्री संकादिक जैसे जो आदि गुरु हैं ज्ञान गुरु हैं उनको भी ये कहना पड़ा कि यद पंकज पलाश विलाश भक्तिया कर्माशयमते संत तद्वद रिक्त मतयो यतियोपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणम भज बासुदेव कि भक्ति का आश्रय ग्रहण करो जो भक्ति का त्याग करके यदाद पल्लव पराग पलाश बिलास भक्त्या श्री चरण कमल जो है उनकी भक्ति के अतिरिक्त कर्माशयम ग्रथित मुदग्रथियंत संत कर्म की गांठ को खोलने का प्रयास करते हैं वे भक्ति से युक्त होकर के हैं तब तो कर्म की गांठ खुलेगी खोलेगी अर्थात भक्ति संसार की नृत्य करेगी अन्यथा भाई की निवृत्ति हो जाएगी भाई दोबारा भी आ जाएगा तो एक बार भाई की निवृत्ति होने पर जीव के स्वरूप का बोध हो गया जीव का स्वरूप का बोध हो गया परंतु तो फिर से जैसे पहले माया ने विमोहित भि किया था दोबारा भी संभावना बनी हुई है कि माया मोहित कर भक्ति के द्वारा फिर पूरी तरह से संसार की नृत्य होगी अंधा संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है संसार की के लिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजमूलते ये श्री शंकराचार्य भगवत पाद को भी कहना पड़ा तो संसार की नृति होती है भक्ति के द्वारा ज्ञान के द्वारा भाई की नृत्य हो जाती है एक बार बोध की भी प्राप्ति हो जाएगी परंतु तो दोबारा कहीं केवल शुद्ध शुष्क ज्ञान के द्वारा भक्ति रहित ज्ञान के द्वारा द्वारा हो सकता है इसलिए भक्ति युक्त ज्ञान वही सर्वदा प्रधान है तो ज्ञान के जहां मुख्य साधन निरूपण किए गए वे मुख्य साधन है श्रवण की मनन और निर्ध्यासन श्रवण श्रद्धापूर्वक होना चाहिए मनन तर्क और युक्ति पूर्वक होना चाहिए और निर्ध्यासन निष्ठापूर्वक होना चाहिए ये मुख्य साधन है परंतु तो गौण साधन में सत्सद विवेक हा मुख्य भोग त्याग समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षा ये चार मुख्य साधन होकर गौर साधन होकर के विराजमान है सरसत विवेक कौन सा सत है, कौन सा असत है इसका विवेक और आमुष्मिक माने यहां का और स्वर्ग का इन दोनों के सुख भोग का त्याग ये भी ज्ञान मार्ग में होना चाहिए तो तीसरी वस्तु है समाधि सत्सपत्ति श्रम दम प्रतीक्षा उपरति और श्रम दम समाधि और शुद्धा ये जो पांच अंग हैं इनमें श्रद्धा वाला जो अंग है वो शुद्धा वाला अंग ये मुख्य है उसके लिए कहा गया कि ज्ञान साधन संपत्तिया भक्ति एवं गरीयसी भक्ति ही परम परम गरीयसी होकर विराजमान इसलिए भक्ति को त्याग नहीं किया जा सकता है भक्ति के द्वारा निष्कर्ष रूप में भक्ति के द्वारा संसार की निवृत्ति पूर्णतः होगी जबकि भक्ति है यदि भक्ति नहीं है तो भय की निवृत्ति हो जाएगी परंतु तो भय दोबारा सकता है अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान दोबारा भी फिर से आ सकता है भक्ति बिना साधन बस तो कर्म ज्ञान तो इसलिए भक्ति युक्त जो ज्ञान है वह मोक्ष को प्राप्त करने में भी उपयोगी है संसार की निवृत्ति भक्ति ही कराएगी तत्व मसी इत्यादि जो, जो महावाक्य हैं या अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्य हैं अनुभव वाक्य है उन अनुभव वाक्य महावाक्य के द्वारा भवि निवृत्ति हो जाएगी उपाधि की नृति हो जाएगी परंतु तो उपाधि की आत्यंत नहीं होगी उपाधि आवास की होगी, कराने वाले भगवत भक्ति ही मुख्य साधन होकर के विराजमान है और श्री वृंदावन में निवास करते हुए वो जो भगवत भक्ति है उस भगवत भक्ति का नाम का मुख्य आश्रय ग्रहण करके साधक को विराजमान होना चाहिए श्री वृंदावन की महिमा अपूर्व आज प्रयास कर करना चाह रहे थे कि कम से कम पचासी श्लोक तो हो जाए हा <laughs> <पन्ते एसी। laughs> अंतिम श्लोक ये बहुत सुंदर अंतिम शिवृंदाव शतक का अंतिम श्लोक उसमें कह रहे हैं कि चित शक्ति सिंधु बंधनमें अपार बार कंदर्प नवकेली रसाम बुधि है ना हाँ जय जय हाँ सख दृष्टा हंत बृंदाव बृंदाटवी सकदिपि राधा कृष्ण कृष्णनाधाई सकदप यदि भक्तिया सन्नतस्व प्रपन्नो ध्रो महतदा अंब नोपेक्षतासी बोले हे श्री अंब हे श्री वृंदावन अम्ब अंब कहकर के निरूपण कर रहे हैं सखदपी यदि दृष्टा एक बार भी यदि मैंने आपको देख लिया हे वृन्नाटवी यदि एक बार भी आप मुझे देखने में मिल गई हे वृनाटवी तो हम यदि राधा कृष्ण नाम और एक बार भी यदि मैंने राधा कृष्ण ये इस नाम का उच्चारण कर लिया सकृद पर यदि भक्तिया सन्नत एक बार भी आपके श्री चरणों में श्री वृंदावन मैंने हे रजरानी आपको प्रणाम कर लिया तत्प्रपन्न ध्रुव तो मैं आपकी प्रपत्ति को ग्रहण करके आपकी शरणागति को जब ग्रहण के करके ध्रुव तो हे मां आप मेरी कभी भी उपेक्षा मत करना मैं आपके द्वारा कभी उपेक्षित न हूं मेरे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं निरंतर आप जब कर सकू मैंने तो एक बार भजन कर लिया है परंतु तो आपकी कृपा के बल पर मैं टिका हुआ हूं इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा एक बार के मेरे भजन को ही कृपा के द्वारा बड़ा मानते हुए मेरे ऊपर आप कृपा करते हुए विराजमान होना सकृद यदि दृष्टा एक बार भी यदि मैंने आपको देख लिया एक बार भी श्री राधा कृष्ण नाम का उच्चारण कर लिया और एक बार भी आपको प्रणाम कर लिया तो हे वृंदावनी हे माँ तुम मेरे पास और भक्ति के तदाम ध्रुव अम्ब नोपेक्ष आप कृपा करके मेरी उपेक्षा नहीं करेंगी कृपा करके मुझे अपनी शरणागति ग्रहण कराते हुए मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करेंगे वृंदावन धाम की जय रज रानी की जय बिहारी लाल की जय जय जय जय जय श्री तो थे थे कि यह में हो राधा रानी जै, जै, जै. तो ये, ये, बाकी जो कर रहे हो के लिए हैं जय ये बात से होगी यही तात्पर्य होगा बिल्कुल यही तात्पर्य यही यही तात्पर्य ये कहीं विश्वास में आया कि वृंदावन के उसमें मतलब चाहे से आयो जो भी आया है तो, तो जहाँ पर तो एक बार सक सक कहकर के उसी बात को कह रहे हैं एक बार भी यदि कोई आए तो वो भी परम बंद नहीं होकर विराजमान और जो निरंतर निवास कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या कहने का जो निरंतर निवास कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या की अभद्रद्धा है।, तो तो तो है वो सुदृढ़ विश्वास <laughs> निश्चय विश्वास जय जय बड़ी कृपा अनुग्रह बनाए रखियो जो त्रुटि बनी हो जो त्रुटि बनी हो उनको क्षमा करियो ये तो